ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय बत्तीस जीवन मुक्ति की प्राप्ति आध्यात्मिक मुक्ति का आदर्श एक आदमी एक पादरी के यहाँ गया द्वार पर उसकी भेंट पादरी की छोटी कन्या से हुई उसने कहा पिताजी घर पर नहीं हैं उसके बाद एक आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ उसने आगे कहा लेकिन यदि आप मुक्ति के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ मुक्ति की सारी योजना मुझे पता है मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बोलने से मिल सकती हो वह अधिकांश लोग जैसा सोचते हैं उससे अधिक गहरी है उसका संबंध आत्मा के वास्तविक स्वरूप तथा उसकी चरम नियति से है प्रत्येक धर्म में मुक्ति की अपनी एक अवधारणा है लेकिन वह सभी इस बात में एक हैं कि वह पूर्ण आनंद की अवस्था है जिसे जीव मृत्यु के बाद प्राप्त करता है प्रश्न यह है कि इस अवस्था की उपलब्धि कैसे की जाए यहूदी धर्म के मतानुसार पूर्ण नैतिक जीवन यापन करने से उसकी प्राप्ति हो सकती है इसमें ईसाई धर्म एक शर्त का सहयोग कर देता है यदि व्यक्ति को ईसा मसीह के एकमात्र त्राणकर्ता होने में विश्वास हो तो उसे विश्वास है कि अपनी मृत्यु द्वारा ईसा मसीह ने मानव जाति को आदि पाप के कलंग से मुक्त कर दिया है इस्लाम धर्म इसे अस्वीकार करता है उसके अनुसार परित्राण करने का अधिकार एकमात्र भगवान को है और मोहम्मद को अंतिम पैगंबर स्वीकार करना उसके लिए बिल्कुल अनिवार्य है हिंदू धर्म परित्राण को मुक्ति अथवा मोक्ष कहता है मुक्ति की खोज मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है मुक्ति क्या है हम चार प्रकार की मुक्ति की बात सुनते हैं अभाव से मुक्ति भय से मुक्ति बोलने की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता लेकिन कितने ही आवश्यक होते हुए भी ये सभी मुक्तियाँ आंशिक मुक्तियाँ हैं इन सबका संबंध मानव के केवल सामाजिक जीवन से ही है सभी आधुनिक प्रजातंत्रों में नागरिकों को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इनसे आत्मा की मुक्ति मिले मानवात्मा शहजात प्रवृत्तियों भावनाओं और अवस्थाओं द्वारा आबद्ध है समाज से सभी आवश्यक स्वतंत्रताएं प्राप्त होते हुए भी जब तक मानव यह अनुभव नहीं करता कि वह अंदर से मुक्त है तब तक उसे मुक्त पुरुष कैसे कहा जा सकता है इससे अधिक कुछ और आवश्यक है हम आत्मा हैं यह आभाष होने पर ही वास्तविक स्वतंत्रता की लालता हमें हम जागृत होती है तभी वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होगा हमारे अपने प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आध्यात्मिक जागरण का प्रथम लक्षण है तब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम न तो देह हैं और न मन बल्कि चेतना के केंद्र आत्मा हैं उच्चतर आध्यात्मिक स्वातंत्र्य की यह धारणा क्यों पैदा होती है आत्मा के परमात्मा के साथ संबंध की चेतना इसका कारण है जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने संकेत दिया है प्रत्येक मानव में बुद्ध की लालसा विद्यमान है लेकिन सामान्य लोगों में यह लालसा भोग की स्वतंत्रता अथवा राजनैतिक स्वतंत्र जैसी सांसारिक दिशा ले देती है परमात्मा के साथ एकत्र प्राप्त कर सभी बंधनों से आत्मा की मुक्ति वास्तविक स्वतंत्र है केवल कुछ बिरले लोगों में ही आत्मा की परमात्मा के प्रति तीव्र लालसा पैदा होती है अनादि अविद्या के कारण जीव ईश्वर या ब्रह्म या अखंड चैतन्य से पृथक बना रहता है जीव भाव या परमात्मा से पृथ्विकव का बोध तथा दुख बंधन और ससीमता का कारण होता है ब्रह्म साक्षात्कार अथवा भगवत प्राप्ति के द्वारा जीवत्व से छुटकारा पाए बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता जीवत्व के कारण आसक्ति तथा विभिन्न प्रकार के तथाकथित मानवी प्रेम और घृणा उत्पन्न होते हैं जिनका परिणाम केवल दुख एवं कष्ट ही होता है जब तक जीव अपने वास्तविक नित्य स्वरूप का साक्षात्कार कर नहीं लेता तब तक उसे जन्म और मृत्यु के चक्कर से गुजरना पड़ता है हम मुक्ति और निर्भयता चाहते हैं हम देह और मन की सीमाओं को तोड़कर मुक्त होना चाहते हैं अपने विभिन्न इच्छाओं वासनाओं और वाश्तविक तृष्टाओं से आसक्त रहते हैं तक हम यह कभी नहीं कर पाएंगे देह और मन के साथ स्वयं तथा दूसरों के देह और मन के साथ आसक्ति का त्याग किए बिना आत्म आत्मसाक्षात्कार प्राप्त नहीं किया जा सकता सच्ची मुक्ति यह आवश्यक है कि हमें मुक्ति की सही अवधारणा हो क्या हम इंद्रियों के भोग की स्वतंत्रता चाहते हैं उनकी खुली छूट चाहते हैं या इंद्रियों से मुक्ति चाहते हैं मुक्ति का यथार्थ अर्थ क्या है क्या वह मन को भोगों के पीछे भागने देने इंद्रियों का गुलाम होने की स्वतंत्रता है क्या इस तरह अपनी कब्र स्वयं खोजना मुक्ति है अथवा अच्छा सभी इच्छाओं को नियंत्रित करना इच्छाओं के स्वामी बनना तथा इंद्रियों और उनकी लालसाओं से मुक्त होना स्वाधीनता है इंद्रियों की स्वतंत्रता अपने निम्न वासनाओं की पूर्ति करने की स्वतंत्रता के फलस्वरूप दुख होता है वास्तविक मुक्ति सभी दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति है और यह आत्मा को वासनाओं एवं इंद्रिय विषयों से निवृत्त करने पर ही संभव है जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं वेदांत के ईश्वर विषयक सभी विचारों के मूल में पूर्ण मुक्ति एवं स्वाधीनता से उत्पन्न परमानंद तथा नित्य शांति रूप धर्म की उच्चतम धारणा विद्यमान है संपूर्ण मुक्त भाव से अवस्थान कुछ भी उसको बद्ध नहीं कर सकता वहां प्रकृति नहीं है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें किसी प्रकार का परिणाम उत्पन्न कर सके यह मुक्त भाव तुम्हारे भीतर है मेरे भीतर है और यही एकमात्र यथार्थ स्वाधीनता है आध्यात्मिक दृष्टि से मुक्ति का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें बाधा या रुकावट के अभाव का बोध ही नहीं बल्कि ऐसी उच्चतर चेतना का उदय भी है जिसमें आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप जगत की चरम सत्ता पूर्ण परमात्मा की अनुभूति करती है संसार के सभी धर्मों में इस मुक्ति कोई जिसे वे जीवन का चरम लक्ष्य समझते हैं कुछ न कुछ अवधारणा है हम जिस मुक्ति की चर्चा कर रहे हैं उसको धार्मिक साहित्य में विभिन्न नाम दिए गए हैं ईसाई धर्म में उसे साल्वेसन और अर्थात त्राण और उद्धार कहा जाता है बौद्ध धर्म निर्माण अथवा कामनाओं और स्वार्थ परक कर्म की निवृत्ति करता है हिंदू धर्म जीव के समस्त दुखों और बंधनों से संपूर्ण और आत्यंतिक निवृत्ति की बात करता है तथा मुक्ति मोक्ष अपवर्ग निःश्रेयस जैसे शब्दों का उच्चतम आध्यात्मिक लक्ष्य का निर्देशन करने के लिए प्रयोग करता है सांख्य दर्शन में तापत्रय से जीव की मुक्ति को मुक्ति कहा गया है पर वेदांत कहता है कि इसका अर्थ परमानंद की प्राप्ति भी है आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक ये तीन तापत्रय कहलाते हैं शारीरिक व्याधि लोभ वासना और त्रुटियों के द्वारा होने वाले कष्ट आध्यात्मिक ताप हैं हिंस पशुओं दुष्टजनों आदि प्राणियों के द्वारा उत्पन्न दुख आदि भौतिक ताप कहलाते हैं शीत ग्रीष्म वायु वृष्टि भूकंप जैसी दैवी शक्तियों जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है के द्वारा होने वाले दुख आदि दैविक कहलाते हैं संस्कृत शब्द दुख का अर्थ सामान्य शारीरिक और मानसिक दुख से कुछ अधिक है उसका अर्थ बंधन का ससीमता भी है वेदांत के अनुसार जीव असीम पूर्ण चैतन्य और आनंद स्वरूप है लेकिन अपनी व्यवहारिक अवस्था में वह देह इंद्रियों और मन के बंधनों के कारण ससीम हो गया है जीव को समस्त बंधनों से मुक्त करना लक्ष्य है जिसका अर्थ गुणों के अथवा विश्वजनित शक्तियों के प्रभाव से मुक्त होना है जब तक मानवात्मा बद्ध है तब तक वह वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर सकती सुख बाह्य पदार्थों में नहीं है वह मानव के वास्तविक आत्मा का स्वरूप है अविद्या आत्मा के वास्तविक स्वरूप को आवृत्त कर देती है अतः अविद्या ही सबसे बड़ा बंधन है अविद्या अहंकार को उत्पन्न करती है अहंकार राग द्वेष और भय को जन्म देता है ये सब आत्मा के बंधन हैं और उसको उसके स्वरूपगत आनंद आनंद का अनुभव नहीं करने देते लेकिन मानव के विकास क्रम में एक अवस्था ऐसी आती है जब जीव अपनी अनादि निद्रा से जागकर अपने बंधन के बारे में सचेत होता है तब वह अपने वास्तविक आत्मा का साक्षात्कार कर आध्यात्मिक मुक्ति की कामना करता है लेकिन हम में से अधिकांश इस सच्ची मुक्ति को आंतरिकता से नहीं चाहते हम अपने वर्तमान सचीम अस्तित्व और उसकी परिस्थितियों से संतुष्ट रहते हैं कारखाने के एक युवा श्रमिक की एक कथा है उसे सरकारी पागलखाने में भर्ती करना पड़ा था कुछ सप्ताह बाद उसका एक साथी श्रमिक उसे मिलने आया और उसने पूछा कहो कैसे हो बहुत अच्छा हूँ जानकर प्रसन्नता हुई अब तो तुम शीघ्र ही काम पर वापस आ जाओगे ना तुम्हारा क्या मतलब इस बड़े सुंदर मकान और इस सुंदर बगीचे को छोड़कर पुनः कारखाने में काम पर जाना तुम क्या मुझे पागल समझते हो बहुत से लोग आध्यात्मिक जीवन के बारे में ऐसा ही सोचते हैं वे अपने क्षुद्र स्वार्थ पर और अपवित्र जीवन से इतने संतुष्ट रहते हैं कि उच्चतम आध्यात्मिक मुक्ति के लिए प्रयत्न को वे निरा पागलपन समझते हैं